श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अस्सी चौबीस मई अठारह सौ चौरासी आत्मदर्शन के उपाय फलहारणी पूजा तथा विद्या सुंदर कृत नाटक का अभिनय श्री रामकृष्ण उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं दिन के ग्यारह बजे का समय हुआ राखाल मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं गत रात्रि में फलहारणी काली की पूजा हो गई उस उत्सव के उपलक्ष में सभा मंडप में रात्रि के तीसरे पहर से नाटक का अभिनय शुरू हुआ है विद्या सुंदर नाटक। कृष्ण नाटक श्री रामकृष्ण ने प्रातःकाल काली माता के दर्शन को जाते समय थोड़ा अभिनय भी देखा है नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्री राम का दर्शन करने आए हैं शनिवार चौबीस मई अठारह सौ चौरासी ईस्वी अमावस्या गोरे रंग का जो लड़का विद्या बना था उसने अच्छा अभिनय किया था श्री रामकृष्ण आनंद से उसके साथ ईश्वर संबंधी अनेक बातें कर रहे हैं भक्तगण उत्सुक होकर सब सुन रहे हैं श्री रामकृष्ण विद्या के अभिनेता के प्रति तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा हुआ यदि कोई गाने में बजाने में नाचने में या किसी भी एक विद्या में प्रवीण हो तो वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है मृत्यु की याद करो अभ्यास योग और तुम लोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना बजाना या नाचना सीखते हो उसी प्रकार ईश्वर में मन लगाने का अभ्यास करना होता है पूजा जप ध्यान इन सब का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है क्या तुम्हारा विवाह हो गया है कोई बाल बच्चे हैं विद्या जी एक लड़की का देहांत हो गया है फिर एक संतान हुई है श्री राम कृष्ण इसी बीच में हुआ और मर भी गया तुम्हारी यह कम उम्र कहते हैं संध्या के समय पति मरा कितनी रात तक रहूंगी सभी हंस पड़े संसार में सुख तो देख रहे हो मानो आमड़ा का फल केवल गुठली और छिलका है और फिर खाने से अम्र सूल हो जाता है नाटक कंपनी में नट का काम कर रहे हो ठीक है परंतु बड़ा कष्ट होता है अभी कम उम्र है इसीलिए गोल गाल चेहरा है इसके बाद सब बिगड़ जाएगा नट प्रायः उसी प्रकार के होते हैं मुंह सूखा पेट मोटा बाह पर ताबी सभी हंसे मैंने क्यों विद्या सुंदर का गाना सुना देखा ताल मान गान सब अच्छे हैं बाद में माँ ने दिखा दिया कि नारायण ही इन नटों का रूप धारण कर नाटक कर रहे हैं विद्या जी काम और कामना में क्या भेद है श्री राम कृष्ण काम मानो वृक्ष का मूल है और कामना मानो शाखा प्रशाखाएँ ये काम क्रोध लोभ आदि छह रिपू एकदम तो जाएंगे नहीं इसीलिए ईश्वर की ओर उनका मुँह फेर देना होगा यदि कामना करनी हो लोभ करना हो तो ईश्वर की भक्ति की कामना करनी चाहिए और उन्हें पाने के लिए लोभ करना चाहिए यदि मद अर्थात मम करनी है अहंकार करना है तो मैं ईश्वर का दास हूँ ईश्वर की संतान हूँ यह कहकर मत्तता अहंकार करना चाहिए संपूर्ण मन उन्हें दिए बिना उनका दर्शन नहीं होता कामनी और कांचन में मन का व्यर्थ में व्यय होता है यह देखो ना, बाल बच्चे हुए हैं नाटक में काम करना पड़ रहा है इन सब अनेक कर्मों के कारण ईश्वर में मन का योग नहीं हो पाता भोग रहने से ही योग घट जाता है भोग रहने से ही कष्ट होता है श्रीमद भागवत में कहा है अवधूत ने अपने चौबीस गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था चील के मुंह में मछली थी इसीलिए हजार कौवों ने उसे घेर लिया मछली को मुंह में लेकर वह जिधर जाती थी उधर ही सब कौवे कांव कांव करके उसके पीछे भागते थे पर जब चील के मुंह से अपने आप मछली गिर गई तो सब कौवें मछली की ओर दौड़े चील की ओर फिर न गए मछली अर्थात भोग की चीज कौवें है चिंताएं जहां भोग है वही चिंता है भोगों का त्याग होने से ही शांति होती है फिर देखो अर्थ ही अनर्थ हो जाता है तुम भाई भाई अच्छे हो परंतु भाई भाई में बंटवारे के प्रश्न पर झगड़ा होता है कुत्ते आपस में एक दूसरे को चाटते हैं खूब प्रेम कुहाव रखता है परंतु उन्हें यदि कोई भात रोटी आदि कुछ फेंक दे तो आपस में वे एक दूसरे को काटने लगेंगे बीच बीच में यहाँ पर आते जाना मास्टर आदि को दिखाकर ये लोग आते हैं रविवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं विद्या हमारा रविवार तीन मास का होता है श्रावण भाद्रपद और पौष वर्षा काल और धान काटने का समय जी आपके पास आए यह तो हमारा अहोभाग्य है दक्षिणेश्वर में आते समय दो व्यक्तियों का नाम चुना था आपका और ज्ञानार्णों का श्री राम भाइयों के साथ मेल रखकर रहना मेल रहने से ही देखने सुनने में सब भला होता है नाटक में नहीं देखा चार व्यक्ति गाना गा रहे हैं परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तान छेड़ दे तो नाटक पर ही पानी फिर जाएगा विद्या जाल में अनेक पक्षी फंसे पड़े हैं यदि एक साथ चेष्टा करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ जाए तो बहुत कुछ बचाव हो सकता है परंतु यदि प्रत्येक पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ने की चेष्टा करे तो कुछ नहीं होता नाटक में भी देखने में आता है सिर पर घड़ा और नाच रहा है श्री रामकृष्ण गृहस्थी करो परंतु सिर पर घड़े को ठीक रखो अर्थात ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो मैंने पलटन के सिपाहियों से कहा था तुम लोग संसार का कामकाज करोगे परंतु काल रूपी मृत्यु रूपी मूसल हाथ में पड़ेगा इसका ख्याल रखना उस देश में बड़े ही लोगों की औरतें ओखली में चिवड़ा कूटती हैं एक औरत मूसल को उठाती और गिराती है और दूसरी चिवड़ा उलट देती है यह ध्यान रखती है कि कहीं मूसला हाथ पर ना पड़ जाए इधर बच्चे को स्तनपान भी कराती है और एक हाथ से भींगे धान को चूल्हे पर रख कर पतीले में भून लेती है फिर ग्राहक के साथ बातचीत भी करती है कहती है तुम्हारे ऊपर इतने पैसे पहले के उधार हैं दे जाना ईश्वर में मन रखकर इसी प्रकार संसार में अनेकानेक काम काज कर सकते हो परंतु अभ्यास चाहिए और होशियार रहना चाहिए तब दोनों ओर की रक्षा होती है आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन का उपाय साधुसंग या विज्ञान साइंस